गीता सांकर भाष्य अध्याय यदा न श्रीमद्भगवद्गी शष्य अध्यादाने कर्मसुनुसतेसक यदा योगारूढ़ोच्य सधीयमचि योगी ही इंद्रिियासु इंद्रियाम अर्थ शब्द तेज इंद्रियासु कर्मसुच नित्य नैमितिका्य प्रतिषिधेशु न अनुसज्जते अनुसंगम कर्तव्यता बुद्धिम न करोति करोती चित्त का समाधान कर लेने वाला योगी जब इंद्रियों के अर्थों में अर्थात इंद्रियों के विषय जो शब्दादि है उनमें एवं नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध कर्मों में अपना कुछ भी प्रयोजन न देखकर आसक्त नहीं होता उसमें आसक्ति यानी से मुझे करने चाहिए ऐसी बुद्धि नहीं करता सर्व संकल्प सर्वसकल्पसन्यासी सर्वान्कल्पान ईहा मुद्राथकाम हेतु संयसी तो शीलम अश्वी सर्वसकल्पसन्यासी योगारूढ़ प्राप्तयोग तस्मिन् काले उच्यते तब उस समय वह सब संकल्पों का त्यागी अर्थात इस लोक और परलोक के भोगों की कामना के कारण रूप सब संकल्पों का त्याग करना जिसका स्वभाव हो चुका है ऐसा पुरुष योगारूढ़ यानी योग को प्राप्त हो चुका है ऐसे कहा जाता है सर्व संकल्प सन्यासी इति वचना सर्वान्च कामान सर्वाणी च कर्माणी सं्यसेध सर्व संकल्प सन्यासी इस कथन का यह आशय है कि सब कामनाओं को और समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए संकल्प ही सर्वे कामा हा। संकल्प मूलह कामो वै यज्ञा संकल्पसंभवा काम जामी ते मूल सकल किल जायते न संकल्प संकल्पय्या समूलो न भविष्यसि भविष्य इत्यादिस्मृत क्योंकि सब कामनाओं का मूल संकल्प ही है स्मृति में भी कहा है कि काम का मूल कारण संकल्प ही है समस्त यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होते हैं ये काम मैं तेरे मूल कारण को जानता हूँ तू निसंदेह संकल्प से ही उत्पन्न होता है मैं तेरा संकल्प नहीं करूँगा अतः फिर तू मुझे प्राप्त नहीं होगा सर्व सर्व काम च कर्म सिद्धो भवती यथा कामो गे चर्वकर्मसन्यास सिद्धवती सामो बत्क्रुर्भवती क्रतुर्भवती क्रतुर तत्कर्म कुरते इदी सृतिभ्य यद्धि कुरते कर्म च सब कामनाओं के परित्याग से ही सर्व कर्मों का त्याग सिद्ध हो जाता है यह बात वह जैसी कामना वाला होता है वैसे ही निश्चय वाला होता है जैसे निश्चय वाला होता है वही कर्म करता है इत्यादि स्मृति से प्रमाणित है और जीव जो जो कर्म करता है वह सब काम की ही चेष्टा है इत्यादि स्मृति से भी प्रमाणित है न्यायाच न सर्व संकल्प संन्यासे कश्चित युक्ति से भी यही बात सिद्ध होती है क्योंकि सब संकल्पों का त्याग कर देने पर तो कोई जरा सा हिल भी नहीं सकता तस, सर्व संकल्प सन्यासी इति वचनात् सर्वान कामान सर्वाणी च च्याजती भगवान सुत्रांग सर्व संकल्प सन्यासी कहकर भगवान समस्त कामनाओं का और समस्त कर्मों का त्याग करते हैं यदा एवं योगारूढ़ तदा तेन आत्मा आत्मना उधाराद अनथब्राता अतः जब मनुष्य इस प्रकार योगाूढ़ हो जाता है तब वह अनर्थों के समूह इस संसार समुद्र से स्वयं अपना उद्धार कर लेता है इसलिए उद्धरेत्म आत्मा नात्मान अवसादेत आत्मव्यात्मनो बंधु आत्मव हरिपुरात्म उधरेत संसार सागरे निमग्नम आत्मना आत्मा तत् ऊर्धुरेद योगाूढ़ता आपादत संसार सागर में डूबे पड़े हुए अपने आप को उस संसार समुद्र से आत्मबल के द्वारा ऊंचा उठा लेना चाहिए अर्था अर्थात, अर्थात योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए न आत्मा अवसादेद न अधो नएद न अधोगमेद अपना अध पतन नहीं करना चाहिए अर्थात अपने आत्मा को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए आत्मा एव ही यस्मा आत्मनो बंधु हो न अन् कचि बंधु हो, यह संसार मुक्त बंधु अभी तब प्रति प्रतिकूल एव एवं स्नेहादिबंधनायतनवाद तस्मा युक्त अवधारण आत्मा एव ही आत्मनो बंधु क्योंकि यह आप ही अपना बंधु है दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो संसार से मुक्त करने वाला हो प्रेमादिभाव बंधन के स्थान होने के कारण सांसारिक बंधु भी वास्तव में मोक्ष मार्गता का विरोधी ही होता है इसलिए निश्चयपूर्वक यह कहना ठीक ही है कि आप ही अपना बंधु हैं आत्मा एव ऋपु शत्रु हुँ यह अन्य अपकारी बाह्य शत्रु स अपि आत्मा प्रयुक्त इति युक्त एव अवधारण आत्मा एव आत्मन इति तथा तो आप ही अपना शत्रु हैं जो कोई दूसरा अनिष्ट करने वाला बाह्य शत्रु है वह भी अपना ही बनाया हुआ होता है इसलिए आप ही अपना शत्रु हैं इस प्रकार केवल अपने को ही शत्रु बतलाना भी ठीक ही है आत्मा एवं बंधु हो आत्मा एवं आत्मन इति उक्तम तथा किम लक्षण आत्मनो बंधु है किम लक्षणों वा आत्मनो इति उच्यते आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं यह बात कही गई उसमें किन लक्षणों वाला पुरुष तो आप ही अपना मित्र होता है और कौन आप ही अपना शत्रु होता है सो कहा जाता है बंधुरात्मात्मस्तनात्म आत्मना जिता अनात्मनस्त शत्रुत्वर्तेताता शत्रुवत आत्मा आत्मनः तस्य तस्य आत्मनः स आत्मा बंधु एन आत्मना आत्मा एव जितः आत्मा जिता आत्माकरणस यशी जितेन्द्रिय अनात्मनः तु अजितामन तु शत्रु शत्रु वर्तेत आत्मा एव शत्रुव तथा अनात्मा शत्रु आत्मनः अपकारी तथा आत्मा आत्मनः अपकारे वर्तेत इत्यर्थ उस जीवात्मा का तो वही आप मित्र हैं कि जिसने स्वयमेव कार्य करण के समुदाय शरीर रूप आत्मा को अपने वश में कर लिया हो अर्थात जो जितेंद्रिय हो जिसने कार्य करण के संघात शरीर रूप आत्मा को अपने वश में नहीं किया उसका आप ही शत्रु की भांति शत्रुभाव में वर्तता है अर्थात जैसे दूसरा शत्रु अपना अनिष्ट करने वाला होता है वैसे ही वह आप ही अपना अनिष्ट करने में लगा रहता है जितात्मन प्रशांत परमात्मा समात शीतोष्ण सुख दुखेश मानपमान जितात्मन कार्य करनादिसघात आत्मा जितो येन सहजितात्मा तथा जितात्मन प्रशांत प्रसन्नातकरण सेत संन्यासीन परमात्मा सामाद आत्म भाव वर्तते इत जिसने मन इंद्र आदि के रूप इस शरीर को अपने वश में कर लिया है और जो प्रशांत है जिसका अंतकरण सदा प्रसन्न रहता है उस सन्यासी को भली प्रकार से सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है अर्थात साक्षात् आत्म भाव हाँ से विद्यमान है किंतः शीतोष्ण सुख दुखेशु सु, तथा माने मने अपमें पूजा पूजापरीभवोर तथा वह सर्दी गर्मी और सुख दुख में एवं मान और अपमान में यानी पूजा और तिरस्कार में भी सम हो जाता है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेंद्रिय युक्तुच्यते योगी सब लोग ज्ञान विज्ञान त्रिप्तात्मा शास्त्रोक्त विज्ञानतृता शास्त्रोपदार तु शास्त्रो ज्ञाता तथा स्वाभवकरण ताज्ञाभ्या संजाताल प्रयत् प्रत्यय आत्मा ज्ञान-विज्ञान तिप्तात्मा कूटस्थः भवति अंतकरण यज्ञानीप्तात्मा कूटस्थ अक अप्रकंपोतिजितेन्द्रिय ईदृशो युक्त सामहित स सा उच्यते कथ्यते शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान है और शास्त्र से समझे हुए भावों को वैसे ही अपने अंतकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है ऐसे ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतकरण तृप्त है अर्थात जिसके अंतकरण में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि बस अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए अंतकरण वाला है तथा जो कूटस्थ यानी अविचल और जितेंद्रिय हो जाता है वह युक्त यानी समाहित समाधिस्थ कहा जाता है स योगी समलोष्टास्म कांचनो लोष्टास्म कांचना समानी योष्टास्म कांचन यह योगी मिट्टी पत्थर और सुवर्ण को समान समझने वाला होता है अर्थात उसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सोना सब समान है एक ब्रह्म है किमच तथा सुहिन्मारीन अंधु साधुस्वी च पापेशु समिर्वशिष्य सुहृदिदी श्लोकधर धार श्लोकाधमेक पदम शब्द से लेकर आधा स्लोक एक पद है इति सुहृद्ध अनपेक्ष्य उपकर्ता मित्रं स्नेहवान्री शत्रुः उदासीनो न कचि पक्षम भजते मध्यस्थो यो देश्य आत्मनः अप्रियः बंधुः सम्बन्धी इति योग उभत आत्मन अंधु संबंधी एकधुषु शास्त्रनर्तिषु अच्छी चापेशु प्रतिद्धकारिषु सर्वुए समबु कंकर्मा अव्याप्रतबु विशिष्यते विमुच्यते इति वा पाठातर योगारूढ़ सर्वेश अयम उत्तम इत्यथ सृहित प्रत्युपकार न चाह कर उपकार करने वाला मित्र प्रेमी हरि शत्रु उदासीन पक्षपात रहित मध्यस्थ जो परस्पर विरोध करने वाले दोनों का हितैषी हो द्वेष्य अपना अप्रिय और बंधु अपना कुटुम्बी इन सब में तथा शास्त्रानुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों में और निषिद्ध कर्म करने वाले पापियों में भी जो समबुद्धि वाला है इन सब में कौन कैसा क्या कर रहा है ऐसे विचार में जिसकी बुद्धि नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है अर्थात ऐसा योगी सब योगा रूढ़ पुरुषों में उत्तम है यहाँ विशिष्टते के स्थान में विमुचित मुक्त हो जाता है ऐसा पाठांतर भी है